कानो सुनी सो झूठ सब नंबर रतन अमोलक रतन अमोलक पर राजो हरी दरियात दरियातहा कीमत नाही उन भया वाक धरती गगन पवन नहीं पानी पावक चंदन सूर रात दिवस की गम नहाँ ब्रह्म भरपूर पाप पुण्य सुख दुख नाही जहाँ कोई कर्मन काल जन दरिया जहाँ पड़त है हीरो की टकसाल जीव जात से बिछड़ा दर पंच तत् भेख दरिया जर आइया पाया ब्रह्म लेख आंखों से दिखे नहीं सब्दन पावे जान मन बुधित ह पहुसेनाही कौन कहे शेलान माया तो न संचरे जा ब्रह्म का खेल जन दरिया कैसे बने रवि रजनी का मेल जा मारी ब्रह्म है माता पिता है राम गिरह हमारा सुन्न में अनहद में विसराम अनहद में विसराम अनहद में विस इन मस्त अखणियों को कमल कह गया हूं मैं महसूस कर रहा हूं गजल कह गया हूं मैं प्रेम में सिक्त शब्द अनायास काव्य बन जाते जहां प्रेम है वहां गीत का जन्म अनिवार्य है एक तो ऐसा काव्य है जो शब्द भाषा मात्रा और छंद पर निर्भर होता और एक ऐसा काव्य है जो केवल हृदय के प्रेम पर निर्भर होता संतों का काव्य हृदय का काव्य है हो सकता है मात्राएं ठीक ना हों, मात्राओं की चिंता की भी नहीं गई है हो सकता है छंद के नियमों का पालन न हुआ हो संत किसी भी नियम का पालन करना जानते ही नहीं एक ही नियम है उनकी एक ही पहचान है उनकी वो प्रेम है दरिया के ये शब्द बड़े गहन अनुभव से निकले इनके काव्य गुण पर मत जाना इनकी अनुभूति में की लगाना जानकर कर कहे गए शब्द सौ में निन्यानवे काव्य तो कल्पना ही होते सुंदर हों तब भी कल्पना ही होते और कल्पना में कैसा सौंदर्य सौंदर्य तो केवल सत्य का ही अंग है जहां सत्य है वहां सौंदर्य कल्पना में तो केवल खिलौने धोखे बच्चों को उलझाए रखने के लिए ठीक लेकिन प्रौढ़ों के लिए वहां कोई संदेश नहीं एक ही सौंदर्य है और वह सौंदर्य है जब सत्य आंखों में झलकता है तब फिर जो बोलो वही सुंदर हो जाता है जो करो वही सुंदर हो जाता है तो दरिया के शब्द तो टूटे फूटे इनके शब्दों पे मत जाना शब्दों में गए तो चूक जाओगे दरिया तो तुतलाते से बोल रहे क्योंकि वो बात इतनी बड़ी है उस बड़ी बात को जो भी कहेगा वही तुतलाएगा उस बड़ी बात को बिना झिझक तो केवल वे ही कह सकते हैं जिन्होंने जाना नहीं जाना नहीं उनको झिझक का पता ही नहीं चीन में एक कहावत है कि केवल ना समझी ही बिना झिझके बोल सकता है समझदार तो बहुत झिझकेगा क्योंकि हर शब्द उसके सत्य को छोटा करता है जो उसने देखा है जो उसने जाना है शब्द उसे प्रकट नहीं कर पाते इसलिए बड़ी झिझक है जानने वाले में ये दरिया के शब्द परम अनुभव के शब्द हैं रतन परख कर रहा जोहरी थाक दरिया तह कीमत नहीं उन्मुन भया आवाक मन हमारा जोहरी है जोहरी इसलिए कि हर चीज का मूल्य आंकता रहता है जो देखता है तत्म निर्णय करता है सुंदर है कि असुंदर शुभ है कि अशुभ करनी कि अकरणी सत्य के झूठ मन का सारा काम ही निर्णायक का काम है इसलिए जिन्हें मन के पार जाना है उन्हें निर्णय छोड़ना पड़ता है अगर निर्णय न छूटा तो मन के पार गए नहीं इसलिए जीसस ने कहा जज ई नाच निर्णय ही मत करना निर्णय किया कि मन के कब्जे में आ गए वो जौहरी वो बैठा भीतर वो कसता रहता अपने कसने के पत्थर पर हर चीज को कि सोना है कि नहीं है हीरा है कि नहीं है मन तो एक तराजू है जो तौलता रहता है तोलता रहता इसे तुम जांच हो गुलाब का फूल देखा देख भी नहीं पाए ठीक से कि फौरन मन कह देता सुंदर अभी देखना भी पूरा नहीं हुआ कि शब्द बन जाता है कहीं गंदगी का ढेर लगा देखा अभी गंध दुर्गंध नासापुटों तक पहुंची ही थी कि मन तत्क्षण तत्म कह देता है गुरु गंदगी बचो मन के निर्णय करने की ये जो आदत है ये तुम्हें जीवन के सत्य को देखने ही नहीं देती मन अपनी पुरानी बातें ही दोहराए चला जाता है थोपे चला जाता है किसी नए तथ्य का अविष्कार नहीं हो पाता क्योंकि मन तो है अतीत मन तो है तुम्हारा पिछला अनुभव का जोड़ तोड़ मन तो है तुमने जो अब तक जाना सुना समझा उस सोचे सुने समझे को ही मन नए तथ्यों पर आरोपित करता जाता है जब तुम किसी गुलाब के फूल को देख के कहते हो सुंदर तो तुम क्या कह रहे हो तुम यह कह रहे हो कि तुम मैंने जो गुलाब के फूल पहले देखे थे वो सुंदर थे उस पुराने अनुभव के आधार पर ये फूल भी सुंदर है मगर तुम चुग गए एक बड़ी बात से चुग गए ये गुलाब का फूल तुमने कभी भी देखा नहीं था ये बिल्कुल नया है ऐसा फूल पहले कभी हुआ नहीं फिर कभी होगा नहीं हर फूल अद्वितीय है बेजोड़ है अतुलनीय है इसलिए तुम अपनी पुरानी जानकारी को बीच में न लाओ अन्यथा इस फूल से चूक जाओगे और अगर इस फूल से चूकते हो तो इस बात का सबूत देते हो कि पहले तुमने जो फूल देखे होंगे उनसे भी चूके होोगे और आगे तुम जो फूल देखोगे उनसे भी चूकोगे तुम चूकते ही चले जाओगे तुम अतीत को बीच में ले आओगे वो वर्तमान से भिन्न तुम्हारा नाता टूट जाएगा मन निर्णय करता मन जौरी कहते दरिया रतन अमूलक परख कर रहा जौहरी था लेकिन उस परमात्मा का अनुभव ऐसा अनुभव है कि जौहरी एकदम थक के खड़ा रह जाता कुछ कह नहीं पाता सूझता नहीं बुझता नहीं रतन अमूलक इसलिए उस रतन को उस परम संपदा को मूल्यातीत कहा है अमूलक मन उसका मूल्य नहीं आंक पाता मन कह नहीं पाता कुछ मन एकदम लड़खड़ा जाता है ना कह पाता सुंदर ना कह पाता शुभ इतना भी नहीं कह पाता कि परमात्मा की सत्य मन की सारी कहनी एकदम बंद हो जाती मन गूंगा हो जाता है गूंगे केरी सरकरा उस स्वाद के सामने मन बोल ही नहीं पाता उसी स्वाद को खोजो जहां मन गुंगा हो जाता तभी तृप्ति होगी जहां तक मन बोलता चला जाता है जिन जिन चीजों पर मन लेबल लगा देता है मूल्य की तख्ती टांग देता है इतने कीमत का है वहां तक जानना संसार है जिस क्षण ऐसा कोई अनुभव तुम्हारे भीतर उमगे ऐसा कोई कमल खिले ऐसी कोई सुगंध उठे ऐसे लोक में तुम्हारे पंख तुम्हें ले चले कि मन एकदम थक के रह जाए थका रह जाए हार के रह जाए मन हारते ही नहीं शरीर हार जाता मन नहीं हारता तुम जानते रोज दिन भर के थके मांधे बिस्तर पे पड़े हो शरीर तो थक गया टूटा जा रहा अंग अंग टूट रहा मगर मन है कि चलता जाता मन है कि सोचता जाता मन नए नए विचार के पत्ते उगाए चला जाता मन थकता ही नहीं जन्म से लेकर मरने तक मन अनवरत चलता है मन थकना जानता ही नहीं शरीर थकता है नींद की भी जरूरत पड़ती मन थकता ही नहीं मन सदा राजी है काम करने में मन लगा ही रहता है सक्रिय मन कभी निष्क्रिय नहीं होता जहां मन निष्क्रिय हो जाए समझना कि आ गया प्रभु का द्वार वो कसौटी वो पहचान है कैसे जानोगे कि प्रभु का द्वार आ गया प्रभु को पहले तो कभी देखा नहीं प्रभु का द्वार भी पहले कभी देखा नहीं प्रतिज्ञा कैसे होगी दार्शनिक पूछते रहे हैं सर, सदियों से कि समझ लो कि प्रभु को देखा भी तो पहचानोगे कैसे कि यही प्रभु है क्योंकि पहले देखा हो तो ही पहचान सकते हो पहचान कैसे होगी प्रतिभिज्ञा कैसे होगी दरिया सूत्र दे रहे हैं कि कैसे पहचान होगी मन थक जाए परमात्मा को तो नहीं जानते हो लेकिन एक बात जानते हो कि मन कभी नहीं थका हर चीज पर निर्णय लगा दिया था उसने हर चीज को नाप लिया था हर चीज तराजू के पलड़े में आ गई थी वजन तौल लिया था मूल्य तौल लिया था हिसाब किताब लगा लिया था जहां मन एकदम हिसाब किताब ना लगा पाए जहां मन का तराजू बड़ा छोटा पड़ जाए पूरा आकाश तौलने की बात आ जाए जहां अचानक मन ठिटक जाए अवरुद्ध हो जाए मन की सतत प्रक्रिया जहां विचार एकदम शून्य हो जाए तुम सोचना भी चाहो और न सोच सको सोचना तुम चाहोगे डरोगे तुम तो प्रभु द्वार पर खड़ा होगा सत्य तुम्हें घेरेगा तो तुम बहुत घबरा जाओगे तुम्हारा रोआ रोआ कब जाएगा कि ये क्या हो रहा है इस घड़ी मन धोखा दे रहा है इस घड़ी तो मन साथ दे दे ये घड़ी न चूक जाए ये अपूर्व घट रहा है और मन कुछ बोलता नहीं और मन एकदम कहां विलीन हो गया पता नहीं चलता तुम तो मन को लाना चाहोगे लेकिन जैसे अंधेरे को प्रकाश के सामने नहीं लाया जा सकता ऐसे मन को परमात्मा के सामने नहीं लाया जा सकता मन और परमात्मा साथ-साथ नहीं होते यही पहचान है यही परख है कि पारखी थक जाए जहां तक पारखी की चलती वहां तक संसार है यह तो बड़ी अनूठी परिभाषा हुई जहां तक मन चलता वहां तक संसार है मन की गति संसार है जहां मन अगति में पहुंच जाता वहीं परमात्मा है। इससे दूसरी बात भी निकलती है कि अगर तुम किसी तरह मन को अगति में पहुंचा दो तो परमात्मा के सामने खड़े हो जाओगे यह केवल परिभाषा ही नहीं हुई इससे विधि भी निकल आती इसलिए समस्त ध्यान समस्त भक्ति है क्या एक ही प्रक्रिया है कि किसी तरह मन रुक जाए अवरुद्ध हो जाए ये मन का सतत पागलपन ये मन की गंगा जो बहती ही चली जाती बहती ही चली जाती रुकना जानती ही नहीं ये एक क्षण को भी ठटक जाए ठहर जाए तो या तो परमात्मा सामने हो तो मन ठिटकता है या मन ठिटक जाए तो परमात्मा सामने आ जाता है तो इसमें परिभाषा भी हो गई कि कैसे पहचानोगे और इसमें विधि भी आ गई कि कैसे उस तक पहुंचोगे रतन अमोलक परख कर रहा जोहरी थाक दरिया तह कीमत नहीं उन्मुन भया अवाक वहां कीमत ही नहीं कीमत क्या परमात्मा की कैसे उसकी कीमत आको एक ही है तो एक ही की तो कीमत नहीं आकी जा सकती दो हो तो कीमत आकी जा सकती दो हीरे हो तो तुम कह सकते हो ये बड़ा ये छोटा साधारण हीरा यह कोहनूर दो हो तो अंकन हो सकता तुलना हो सकती तो अंकन हो सकता है छोटे बड़े का कौन सा हीरा बिल्कुल शुद्ध हीरा और कौन से हीरे में थोड़ी खोट तो परख हो सकती मगर एक ही है तो कोई परख का उपाय नहीं दरिया तह कीमत नहीं फिर कैसे कीमत जानो फिर कैसे कीमत लगाओ परमात्मा की कोई कीमत नहीं इसलिए मन को रोक ही जाना पड़ता मन बाजार में खूब चलता बाजार में हर चीज की कीमत है जीवन में जहां भी मन उसके पास आता है जो अमूल्य है अमोलक है वहीं मन लड़खड़ाता है जहां तक कीमत है वहां तक मन ठीक से चलता है कीमत पर मन का पूरा कब्जा है इसलिए बाजार में मन जैसा प्रसन्न होता है वैसा मंदिर में नहीं होता बैठते हो मंदिर में मन सोचता बाजार की क्यों आखिर मन का ऐसा बाजार से क्या लेना देना मन की गति बाजार में वहां उसे पूरी सुविधा है हर चीज की कीमत है हर चीज पर लेबल लगा है मैं एक बार एक बड़े चित्रकार की चित्र प्रदर्शनी देखने गया मेरे साथ एक मित्र थे दुकानदार हर चीज को कीमत से तोलते मैं तो चित्र देखता था वो चित्रों पर लगी हुई कीमत देखते थे थोड़ी देर में मुझे लगा कि वो चित्र देख ही नहीं रहे 500 सौ रुपया हजार रुपया 1500 सौ रुपया जहां लिखा हु पांच जार, वहां जरा अट्ठे के देख ले जहां 500 लिखा हो वहां से आगे बढ़ जाएं मैंने उनसे पूछा तुम कर क्या रहे हो तुम चित्र देखने आए कि कीमत देखने आए तुम अपनी दुकानदारी कहीं बंद करोगे कि नहीं बंद करोगे तुम सब जगह दुकानदारी ही चलाओगे उनके लिए एक ही बात का मूल्य मूल्य का ही बस मूल्य आदमी को भी ऐसा आदमी देखेगा तो वह देखता है किसका कितना मूल्य ये आदमी प्रधानमंत्री ये मूल्यवान ये आदमी छपरासी है दो कोड़ी का छपरासी को तो देखते ही नहीं राष्ट्रपति कोई बर देखता है राष्ट्रपति भी कल राष्ट्रपति नहीं रह जाएंगे तो ये आदमी नहीं देखेगा छपरासी कल राष्ट्रपति हो जाएगा तो ये आदमी देखेगा यह आदमी आदमी को देखते ही नहीं इसकी आंखों में आदमी की कोई परख ही नहीं इस आदमी को तो सिर्फ कीमत हर बात में कीमत तुम देखते ना किसी आदमी से मिले ट्रेन में मिलना हो गया किसी से तुम जो बातें पूछते हो एक आध दो बात तुम पहले पूछते हो फिर जल्दी से असली बात पूछते हो कितनी तनख्वाह मिलती कैसा धंधा चलता है असली बात एक आध दो इधर उधर की पूछी कि कहां रहते हो कहां से आते हो मगर ये तो गौण है एकदम से कीमत पूछो तो जरा बेहोदगी लगती पश्चिम में लोग किसी से भी नहीं पूछते कि कितनी तनख्वाह मिलती वो ज्यादा शिष्टाचार कीमत की बात ही पूछना अशिष्ट हो सकता है इस बेचारा आदमी प्राइमरी स्कूल में मास्टर हो और कहना पड़े कि सौ रुपए मिलते हैं और इसको भी दिन तक अनुभव हो और इसको ही वो ऐसा नहीं है जैसे ये कहेगा सौ रुपए मिलते हैं स्कूल में मास्टर हो तुम्हारे लिए यह आदमी बेमूल्य हो गया अब आगे इससे बात नहीं चलेगी बात ही खत्म हो गई यह भी कोई आदमी है स्कूल में मास्टर इससे तो कुछ भी होता है पुलिस इंस्पेक्टर होता तो भी बेहतर था कुछ तो जान होती जैसे ही तुम पूछते हो किसी आदमी से कि कितनी तनख्वाह मिलती वैसे ही तुम ये पूछ रहे हो कितनी कीमत कितना मूल्य इस जिंदगी में भी तुम कई बार ऐसी चीज के करीब आ जाते हो जिसका मूल्य नहीं होता लेकिन तब तुम उससे चूक जाते हो क्योंकि तुम वो तो परख ही नहीं तुम्हारे मन में अगर तुम किसी संत पुरुष के पास आ जाओ तो तुम नहीं परख पाओगे क्योंकि वहां तुम्हारा मूल्य निर्धारक मन गति नहीं करता अगर सुबह सूरज उगता हो और एक सुंदर सुबह चारों तरफ फैलती जाती हो और प्राची पर लाली हो और आकाश बड़े गीत गाता हो बड़े रंगों में नाचता हो तुम नहीं देखोगे उसका कोई मूल्य नहीं है देखना क्या है मैंने उन मित्र को कहा जो मेरे साथ चित्र की प्रदर्शनी देखने गए थे मैंने कहा कि तुम सुबह कभी सूरज को उगते देखते वहां तो कोई लेबल नहीं लगा होता वहां तुम्हें तो बड़ी मुश्किल होगी जब कीमत ही नहीं तो क्या देखना कभी रात तारों टंगी आकाश के रहस्य को देखते हो वहां कोई कीमत नहीं लगी है तुम क्या देखोगे उन्होंने मुझसे कहा ईमानदार आदमी है रास्ते में लौटते वक्त का आप ठीक ही याद दिलाए मैं कभी सुबह नहीं देखा मैं कभी रात भी नहीं देखा शायद यही कारण होगा कि मैं देखते ही उतनी चीज हूं जिसकी कीमत हो दरिया तह कीमत नहीं तो अभ्यास करो थोड़ा अमूलक को देखने का यहां भी कोई कीमत नहीं है जब तुम गुलाब का फूल देखते हो कहते हो कि चार आने में मिल जाता बाजार में तो तुम चुग गए आदमी एक भी गुलाब का फूल पैदा कर पाया है जो तुम कीमत आंक रहे हो चाराने देने से तुम एक गुलाब का फूल पैदा कर पाओगे चार करोड़ रुपए से भी तुम एक गुलाब का फूल पैदा नहीं कर पाओगे सारी मनुष्य जाति की क्षमता लगा कि भी एक गुलाब का फूल पैदा नहीं कर पाओगे आदमी चांद पे पहुंच गया है, ये एक बात है अभी घास का एक तिन का भी पैदा नहीं कर पाया है, इसे मत भूल जान आदमी ने जो भी सफलता पाई है सब मुर्दा चीजों पर अभी जीवन पर उसकी एक भी सफलता नहीं होगी भी कभी नहीं क्योंकि घास का एक तिन का भी पैदा नहीं होगा जीवन मोलक है गुलाब के फूल की क्या कीमत कैसे कीमत कैसे आंकते हो अगर गौर से देखोगे तो पाओगे गुलाब के फूल में अमोलक बैठा है चांद निकला इसकी क्या कोई कीमत हो सकती है? एक बच्चा खिलखिला के हांसा इस खिलखिलाहट की कोई कीमत हो सकती करोड़ रुपए देकर भी किसी बच्चे को तुम खिलखिलाने के लिए राजी नहीं कर सकते और वो अगर खिलखिला भी दे तो यह खिलखिलाहट ना होगी वो सिर्फ बाजार की होगी अभिनेता की होगी रुपए के लोग में खिलखिला देगा लेकिन औट से गहरी ना होगी औट पर रंगी होगी हृदय से ना आएगी प्राणों की उत्फुल्लता ना होगी उसमें परमात्मा का वास ना होगा किसी की आंख से एक आंसू टपकते देखा उस आंसू की क्या कीमत उस एक छोटे से आंसू को आदमी पैदा नहीं कर सकता उस एक छोटे से आंसू में सारे महाकाव्य छिपे उस एक छोटे से आंसू में मनुष्य की सारी जीवन व्यथा छिपी हो सकती मनुष्य के सारे जीवन का आनंद अहोभाव छिपा हो सकता है उस छोटे से आंसू में आदमी की सारी बेबसी छिपी हो सकती है उस एक छोटे से आंसू में आदमी की सारी प्रार्थना छिपी हो सकती है और एक आदमी की नहीं सारी मनुष्यता की प्रसन्नता और प्रार्थना और दुख एक छोटे से आंसू में छिपा हो सकता है नहीं हमारी आदत खराब हो गई हम हर चीज में मूल्य खोजते हैं और जहां में मूल्य नहीं दिखता हम देखते ही नहीं हम सोचते यहां क्या रखा है कुछ मूल्य तो होना चाहिए मेरे पास लोग आ जाते हैं वो उसे ध्यान तो करेंगे लाभ क्या होगा लाभ ध्यान से भी लाभ चाहते हैं तनख्वाह में बढ़ोतरी हो जाएगी कि दुकान ज्यादा ठीक से चलेगी लाभ क्या होगा तुम मंदिर में भी बैंक की भाषा चलाना चाहते हो तुम पूछते हो कि ध्यान तो करेंगे लेकिन इससे बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा तुम रुपए में ध्यान को भी कूदना चाहते हो एक सम्राट महावीर के पास पहुंच गया था बड़ा सम्राट था उसने सब पा लिया जो पाने योग्य था लेकिन एक बात उसे खटकती थी ध्यान कभी कभी उसका वजीर उसको बड़ी चोट पहुंचा देता था वो कहता महाराज और सब तो ठीक है ध्यान धन तो पा लिया सो ठीक है धन तो कोई भी पा लेता ऐरे गेरे नत्थु खेरे पा लेते इसमें क्या रखा ध्यान उसे बड़ी चोट लगती थी कि ध्यान क्या बला है फिर उसने खबर सुनी कि महावीर का आना हुआ परम ध्यानी का आगमन हुआ है तो वो गया उसने महावीर से कहा महाराज इतनी कृपा करो ध्यान दे दो जो भी कीमत हो ले लो सब चुकाने को राजू ये वजीर मेरी छाती में तीर छेदता रहता मैं उससे ये भी नहीं पूछ सकता कि ध्यान क्या क्योंकि मैं ये भी स्वीकार नहीं कर सकता कि मुझे पता नहीं कि ध्यान क्या है मेरा अहंकार बड़ा है अब आपसे निवेदन करता हूं ध्यान दे दो किसी भी तरह ध्यान दे दो और जो तुम कहो मैं देने को राजी हूं पूरा राज्य भी देने को राजी हूं मैंने अपनी जिंदगी में हार जानी नहीं जो चीज पानी चाहिए पाके रहा अब ये ध्यान पा के रहूंगा सब लगाने को राजी महावीर हंसे इस पागल को कोई कैसे समझाए कि कोई ऐसी चीजें भी हैं जीवन में जो खरीदी नहीं जा सकती जिनका कोई मूल्य नहीं होता तुम सारा राज्य भी दे, दे दे तो भी ध्यान का एक का भी नहीं खरीद सकते ध्यान की एक बूंद भी नहीं खरीद सकते मगर इस पर दया भी आई उन्होंने कहा ऐसा करो मेरे पास तो राज्य था वो मैं छोड़ चुका अब राज्य की मुझे कोई चाहत नहीं तुम्हारे ही नगर में मेरा एक श्रावक मेरा एक भक्त है वो ध्यान को उपलब्ध हो गया तुम उससे मांग लो वो गरीब आदमी है शायद बेचने को राजी हो जाए मेरे तो बेचने का कोई कारण नहीं क्योंकि तुम जो राज्य दोगे वो तो मैं छोड़ ही चुका हूं पहले ही छोड़ चुका हूं इसलिए मैं तो बेचने वाला नहीं महावीर ने खूब मजाक किया मैं तो बेचूंगा नहीं इस आदमी से ये भी नहीं उन्होंने कहा कि ये बेचने की बात ही नहीं इस आदमी को ठीक से शिक्षा देना चाहते थे ठीक जगह से शिक्षा देना चाहते थे तो उन्होंने कहा जल्दी से नाम बता दें अगर मेरे ही राज्य में रहता मेरी राजधानी में रहता तब तो कोई बात नहीं अभी जाके ले लूंगा तक्षण उसने उस आदमी को बुलवाया और कहा तुझे जो लेना हो ले ले लेकिन ये ध्यान दे दे वो आदमी हंसने लगा उसने कहा उन्होंने मजाक किया आप समझे मैं गरीब हूं तो आप अगर चाहें तो मेरी जान ले लें प्राण ले लें ले, जीवन ले लें मैं तैयार हूं लेकिन ध्यान आप बात क्या कर रहे हैं मैं दूं भी कैसे देना भी चाहूं तो दू कैसे ध्यान कोई चीज तो नहीं जो खरीदी जा सके सम्राटने का देख कीमत कुछ भी हो छिपा मत चालबाजियां मत कर कीमत बोल जितनी मांगेगा उससे दोगुनी दूंगा मगर कीमत की बात कर कैसे कोई इन पागलों को समझाए कि कुछ चीजें हैं जिनकी कोई कीमत नहीं होती प्रेम की ध्यान की कोई कीमत होती इन्हें कोई खरीद सकता है तुम अपने जीवन में अगर अमूलक को देखना शुरू कर दो तो तुम तैयारी करोगे परमात्मा के पास जाने की अमोलक की सीढ़ियां चढ़कर ही कोई परमात्मा के पास पहुंचता है दरिया कीमत नहीं उन्मन भया अवाक क्योंकि कीमत कोई भी नहीं थी वहां मन कुछ भी ना सोच पाया उन्मन भया अवाक मन एकदम से एक क्षण में अमन हो गया मन था अभी तक मन यानी मनन मन यानी सोच विचार मनन की प्रक्रिया का नाम मन जो सोचता जाता मनन करता जाता उस प्रक्रिया का नाम मन उन्मुन भया अवाक वो जो मन अब तक सोचता ही रहता था और जिसको चेष्टा करके भी रोका न जा सकता था कि रुक जाए जो रुकने को राजी ही न होता था जो सदा मनन में ही लगा रहता था जिसकी मनन की धारा जागते सोते चलती ही रहती थी अनवरत जो धारा बहती थी वो अचानक ठहर गई उन्मन भया अवाहक और मन अमन हो गया यह उन्मन शब्द ठीक वही है जो जेन फकीर जिसको नो माइंड कहते जिसको कबीर ने अमनी दशा कहा है उनमन भया अवाहक एकदम एक क्षण एक में एक आघात में धारा अवरुद्ध हो गई मनन ठहर गया मनन ठहर गया तो मन ठहर गया जहां मनन न रहा वहां मन न रहा मन भया अवाक और हो गया अवाक आश्चर्य मुग्ध पहली बार अवाक शब्द बहुत बहुमूल्य उसे ठीक से उस पर चिंतन करना मनन करना ध्यान करना अवाक शब्द का अर्थ है ऐसा आश्चर्य कि हठात तुम ठगे रह गए अवाक बोलती बंद हो गई वाक खो गया वाणी खो गई बोलना चाहो तो बोल ना सको हिलना चाहो तो हिल ना सको ऐसा विराट आश्चर्य सामने खड़ा हो गया उस आश्चर्य के सामने खड़े होने से जैसे श्वास तक बंद हो गई अवाक एक क्षण को सब स्तब्ध हो गया मौन हो गया रतन अमोलक परखकर रहा जौरी थाक दरिया तह कीमत नहीं उन्मुन भया आवाक इस सूत्र में दोनों ही बातें हैं परमात्मा सामने आ जाए तो ऐसा होता है ऐसा हो जाए तो परमात्मा सामने आ जाता है तो तुम थोड़ा आश्चर्य खोजना शुरू करो मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं परमात्मा कैसे खोजें मैं कहता हूं तुम परमात्मा को तो छोड़ो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी परमात्मा पर तुम परमात्मा को तो मत खोजो क्योंकि तुम जिस परमात्मा को खोज रहे हो वो है ही नहीं तुम्हारा परमात्मा भी तुम्हारे मन की ही धारणा है तुम्हारा परमात्मा ही तुम्हारे मन की तस्वीर है तुम्हारा परमात्मा भी तुम्हारे मन का ही खेल और जाल और जंजाल है तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे मन की ही धारा को अनवरत रखेगा तुम्हारा परमात्मा बहुत परमात्मा नहीं तुम्हारा परमात्मा यानी हिंदू का तुम्हारा परमात्मा यानी मुसलमान का तुम्हारा परमात्मा परमात्मा नहीं तुम्हारा परमात्मा परमात्मा हो भी कैसे सकता है अभी तुमने जाना ही नहीं है अभी अज्ञान में जो तुमने प्रतिमा अपने मन में संजो संजोली वो अज्ञान की ही प्रक्रिया है जानोगे तो सारी प्रतिमाएं गिर जाएंगी तो तुम परमात्मा को तो छोड़ दो तुम मुझसे कुछ दूसरी बात पूछो तुम ये पूछो कि हम आश्चर्य अवाक कैसे हो यह बड़ी और बात परमात्मा को खोजने में क्या करोगे अगर राम तुम्हारी धारणा में बैठे हैं धनुर्धारी राम तो तुम धनुर्धारी राम को खोजते फिरोगे वो कहीं तुम्हें मिलेंगे नहीं और अगर कभी मिल जाए तो सावधान रहना क्योंकि वो तुम्हारी कल्पना का ही फैलाव होगा। अगर बैठे रहे बैठे रहे सिर फोड़ते रहे दीवालों से और चिल्लाते रहे राम राम राम और धनुर्धारी राम की कल्पना करते रहे कि आओ अब प्रगटो अगर बहुत ही शोरगुल मचाया तो तुम्हारा मन तुम्ही को सांत्वना देने के लिए धनुर्धारी राम की प्रतिमा को निर्मित कर लेगा वो तुम्हारा ही प्रक्षेपण है ये राम किसी काम के नहीं इनको धक्का दो तो गिर जाएंगे इनका धनुषवाण इत्यादि किसी काम का नहीं रामलीला वाला धनुषवाण है बस सब ढोंग है। तुम्हारे मन का ही चाल है ऐसा हुआ एक रामलीला में कि जो रावण का पाठ कर रहा था मैनेजर से नाराज हो गए तो उसने का देखेंगे वक्त पर मजा चखा देंगे वक्त पर उसने मजा चखा दिया जब सीता के वरण की की कहानी आई और धनुष रखा गया और लंका से दूतों ने आके चिल्लाया कि रामन हे रामन तू यहां क्या कर रहा है लंका में आग लगी उसने कहा लगी रहने दो इस बार लंका जले तो जल जाए मगर सीता को लेके जाएंगे बड़ी घबराहट फैल गई क्योंकि उसको जाना चाहिए नियम से अगर वो सीता ही ले जाए तो रामलीला खत्म और वो तो किसी की सुने नहीं और लोग तो ठके रह गए कि अब करना क्या है जनक जी भी बहुत घबराए रामचंद्र जी भी इधर उधर बगले झांकने लगे लक्ष्मण को भी पसीना आ गया कि तो मुश्किल हो गया किसी को समझ में नहीं आया क्या करो इस बीच वो उठा उसने धनुष्मान तोड़ दिया अब धनुष्मान क्या था वो तो रामलीला का धनुषमान था कोई असली तो था नहीं उसने तोड़ दिया और कहा जनक से कि निकाल सीता कहां है उसने सारी रामलीला खराब कर दी वो तो जनक बूढ़ा आदमी था पुराना खिलाड़ी था बहुत दिन से यही काम करता था उसने कहा कि ठहर भ्रत्यो मालूम होता तुम तो मेरे बच्चों के खेलने का धनुष उठा ला असली धनुष लाओ पागलो तब पर्दा गिराया किसी तरह रावण को धक्का देकर बाहर निकाला फिर असली धनुष लाया गया फिर नकली रावण लाया गया दूसरा रावण पकड़ना पड़ा क्योंकि ये रावण तो काम ना है तुम्हारी कल्पना में जो राम खड़े होंगे वो तुम्हारे ही खेल है वो तुम्हारी ही धारणाएं या तुम चाहो तो कृष्ण के भक्त हो तो कृष्ण खड़े हो जाएंगे बांसुरी बजाएंगे और तुम अगर क्राइस्ट के भक्त हो तो क्राइस्ट सूली पर लटके खड़े हो जाएंगे और उनके हाथ से तुम्हें खून बहता हुआ मालूम पड़ेगा मगर उस खून के धब्बे तुम्हारे कपड़ों पर भी नहीं पड़ेंगे हृदय की तो बात और वो तो सिर्फ कल्पना में ही रहेगा परमात्मा का सच्चा खोजी ये नहीं पूछता कि मैं परमात्मा को कैसे खोजूं क्योंकि वो यह कहेगा परमात्मा तो मुझे मालूम ही नहीं है खोजने की बात कैसे उठाऊं ये तो बात ही बेईमानी की हो गई परमात्मा ही मालूम होता तो खोजता क्यों परमात्मा मालूम नहीं है इसलिए तो खोजना चाहता हूं इसलिए मैं कैसे ये बात शुरू करूं कि परमात्मा को खोजना है वो इतना ही कहेगा जीवन अज्ञात है इस अज्ञात जीवन में मैं कैसे प्रवेश करूं कैसे जानूं जो है उसे कैसे जानूं जो है उसका कैसे साक्षात्कार हो वह जो है कोई नाम भी नहीं देगा कृष्ण राम क्राइस्ट नहीं वो कहेगा जो है ये जो चारों तरफ विराट फैला ये क्या है इसे मैं कैसे जानूं इसका द्वार कहां है आश्चर्य द्वार है स्त्री छोटे बच्चे परमात्मा के ज्यादा निकट होते क्योंकि उनकी आंखें अभी भी आश्चर्य विमुक्त होती स्त्रियां पुरुषों की बजाय परमात्मा के ज्यादा निकट होती उनकी आंखें आश्चर्य से इतनी रिक्त नहीं होती जितनी पुरुषों की होती पंडित की बजाय अज्ञानी परमात्मा के ज्यादा निकट होते क्योंकि उनकी आंखें अभी भी रहस्य पूरी होती अभी भी सब रहस्य समाप्त नहीं हो गया पंडित ने तो सब जान लिया वो तो कहता मुझे सब मालूम है जिसे सब मालूम है उसे कुछ भी मालूम नहीं होगा इसलिए पंडित से बड़ा पाप नहीं क्योंकि पंडित आश्चर्य को नष्ट कर देता है और आश्चर्य द्वार अगर तुम्हें यह भ्रांति पैदा हो गई कि मुझे सब मालूम है क्योंकि मैं वेद जानता कुरान जानता बाइबिल जानता तो तुम परमात्मा से चूकते जाओगे वेद कुरान रखे बैठे रहना जैसे वेद कुरान मुर्दा है ऐसे तुम भी उनके पास बैठे बैठे मुर्दा हो जाओगे परमात्मा को खोजना हो तो ये जो जीवन तुम्हारे चारों तरफ फैला है ये जो पक्षियों के कंठ में ये जो वृक्षों की शाखाओं में ये जो फूलों के रंग में ये जो सागर की तरंगों में यह जो पहाड़ों की ऊंचाइयों में यह जो घाटियों की गहराइयों में यह जो चारों तरफ विस्तीन है यह जो विराट चारों तरफ से तुम्हें घेरा बाहर और तुम्हारे भीतर भी जो बैठा है इसको कैसे हम संबंध जोड़ें इससे आश्चर्य से, से संबंध जोड़ता है इसलिए आश्चर्य विमुग्धता धार्मिक आदमी का द्वार है आश्चर्य विमुग्ध था आश्चर्य की आंखों से देखो ज्ञान की आंखों से नहीं निर्दोष आश्चर्य से देखो तो तुम्हें हर जगह परमात्मा के चरण चिन्ह मालूम पड़ेंगे छोटी छोटी चीजें रहस्यपूर्ण हो जाएंगी रहस्यपूर्ण हैं सिर्फ तुमने ही मान रखा है कि रहस्यपूर्ण नहीं आदमी जानता क्या है एक भी बात तो जानते नहीं हम सारी मनुष्य जाति के इतिहास में जो हमने जाना है वो है क्या कुछ भी तो जाना नहीं एक छोटे से वृक्ष के पत्ते का राज भी पता नहीं बीज कैसे अंकुर बनता है ये भी पता नहीं रोटी कैसे जाके खून बन जाती है मुर्दा चीज कैसे जीवंत हो जाती है ये भी पता नहीं एक छोटा सा बच्चा मां के पेट में कैसे बढ़ता है यह भी पता नहीं एक छोटा सा विचार तुम्हारे भीतर कैसे तरंगित होता है यह भी पता नहीं कुछ भी पता नहीं ज्ञानियों ने कहा है अज्ञान द्वार क्यों उपनिषद कहते हैं जो जानता है जानना कि नहीं जानता जो नहीं जानता जानना की जानता होगा क्यों नहीं जानने में ऐसी क्या गुणवत्ता है नहीं जानने की गुणवत्ता है आश्चर्य क्योंकि जब तुम नहीं जानते तो मैं हर चीज पुलक से भर देती हर चीज आश्चर्य से भर देती किसी छोटे बच्चे के साथ घूमने गए हो समुद्र के तट पर या पहाड़ों में कितने प्रश्न उठाता है छोटा बच्चा हर चीज यह देखा मोर इसके पंखों पे इतने रंग क्यों हैं यह देखा एक पक्षी उड़ता और पूछता है मैं क्यों नहीं उड़ सकता आदमी क्यों नहीं उड़ सकता बेबू सवाल उठाता तुम घबराते भी हो तुम उसे चुप भी करना चाहते तुम कहते हो चुप हो जा बड़ा होगा तू सब जान लेगा तुम्हें भी पता नहीं बड़े होकर तुम उसको सिर्फ चुप कर रहे ऐसे तुम्हारे पिता ने तुम्हें चुप किया था और तुम्हें बेचैनी क्यों होती छोटे बच्चे के प्रश्नों से बेचैनी इसलिए होती कि तुम्हें भी उत्तर तो मालूम नहीं ये बच्चा तुम्हारे ज्ञान को खंडित करता है ये बच्चा तुम्हारे ज्ञान पर शा शंका और संदेह उठाता यह बच्चा तुम्हारे ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि अरे पिताजी आपको भी पता नहीं कि मोर के पंख पर इतना रंग क्यों है आपको और पता नहीं यह आपके अहंकार को नीचे घसीट रहा है यह कह रहा है अरे तो फिर तुम भी मेरे जैसे हो जैसा मैं अज्ञानी वैसे तुम अज्ञानी नाहक का ढोंग बांधते हो नाहक जोर जबरदस्ती दिखलाते हो कि तुम्हें पता है इसलिए तुम बच्चे से कहते हो कि बड़ा हो जाएगा तुझे भी पता होगा बड़े होने से किसी को पता नहीं होता बड़े होने से एक ही बात हो जाती है कि बड़े होने पर आदमी अहंकारी हो जाता है और नहीं पता है यह कहने में असमर्थ हो जाता है बस वो भी कहेगा कि हां मुझे पता है। अपने बेटों के सामने उसको भी अपनी हिम्मत तो कायम रखनी पड़ेगी नहीं तो छोटे बच्चे बड़े खतरनाक छोटे बच्चों को परमात्मा खूब सिखा पढ़ा के बेचता है कि जिन जिनका ज्ञान हूं उनको डगमगाना जो जो अकल गए हूं ज्ञान में को जरा हिलाना कहते हैं बच्चा जब तक नहीं बोलता तब तक, तक परमात्मा के बहुत करीब होता है कल मैं एक अनूठी किताब देख रहा था आइंस्टीन के जीवन पर है लेखक ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है आइंस्टीन तीन साल का हो गया तब तक बोला नहीं कई बच्चे देर से बोलते हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं लेकिन लेखक ने यह बात उसमें उठाई है कि शायद इसीलिए जीवन में वो इतना बड़ा वैज्ञानिक हो सका क्योंकि तीन साल तक चुप रहा बोला नहीं वो तीन साल तक आश्चर्य विमुक्त रहा वो आश्चर्य विमुक्तता ही उसके भीतर व्यक्तित्व बन गई उसकी प्रतिभा बन गई यह बात मुझे जची ये बात ठीक है यह बात सच है इसलिए तो महावीर 12 वर्ष तक मौन हो गए जंगल में जाके तुम क्या सोचते हो किसलिए मौन हो गए मौन होने का मतलब क्या है मौन होने का अर्थ है पांडित्य का त्याग मौन होने का अर्थ है भाषा का त्याग भाषा में सारा ज्ञान है जब भाषा गई तो ज्ञान गया इस तरह से किसी जैन ने सोचा नहीं कि महावीर क्यों मौन हो गए मौन होने का मतलब है कि भाषा त्याग दी भाषा त्याग दी मतलब जो भी जानते थे वो त्याग दिया जब जानना त्याग दिया जाता है तो आश्चर्य का आविर्भाव होता है तो फिर से बालक हो गए जन्म हुआ द्विज बने मौन द्विज बनाता बारह वर्ष अपूर्व आनंद लिया होगा महावीर ने बारह वर्ष लंबा समय बारह वर्ष में बिल्कुल उन्होंने सारी धूल झाल दी रंजी शास्त्र ज्ञान की एकदम निष्कपट निष्कलुस निर्दोष बालक की तरह पैदा हुए उसी निर्दोषता में जाना जाता है तो जब जाना जाता है तब मन अवाक हो जाता है तुम अवाक होना सीख जाओ तो तुमने जानने की कला सीख ली धरती गगन पवन नहीं पानी पावक चंद न रात दिवस की गम नहीं जहां ब्रह्म रहा भरपूर और कहते हैं दरिया वहां ना तो धरती है ना गगन है ना पानी है ना पवन है ना अग्नि है न चांद है न सूरज है वहां सब भिन्न भिन्न भिन बातें एक अभिन्न में खो जाती वहां सारी सीमाएं जो हमने अलग अलग कर रखी हैं कि ये रही धरती ये रहा आकाश तुमने कहीं देखी जगह जहां धरती और आकाश अलग होते कहा अलग होते आकाश धरती में समाया है धरती आकाश में है अलग कहां है यहां अलग कुछ है ही नहीं सभी चीजें जुड़ी हैं अभी वृक्ष पर एक फल लगा कल तुम उसका भोजन कर लोगे अभी जो वृक्ष में था वो कल तुम में हो जाएगा फिर एक दिन तुम मरोगे और तुम्हारी लाश जमीन में दबा दी जाएगी वृक्ष खड़ा है राह देख रहा है कि तुमने उसके फल खाए अब वो तुम्हारे फल खा ले वो जल्दी से तुम्हारी लाश में से जो जो पाने योग्य चूस लेकर क्या अलग है यहां हम जुड़े हैं मैंने सांस ली कहता था मेरी सांस कह भी नहीं पाया कि तुम्हारी हो गई तुमने सांस ली अभी तुम ले भी ना पाए थे कि बाहर निकल गई दूसरे की हो गए, पड़ोसी की हो हम जुड़े हैं ये सारा अस्तित्व एक साथ तरंगित है ये एक ही सागर है धरती गगन पवन नहीं पानी पावक चंद न सूर सारे वेद गिर गए अब तय करना मुश्किल है कि क्या अग्नि है और क्या वायु है और क्या धरती और क्या आकाश कबीर ने कहा है, एक अचंभा मैंने देखा नदियां लागी आग यही बात कही कबीर अपने ढंग से कहते कबीर के ढंग बड़े अनूठे हैं उलट बांसी एक अचंभा मैंने देखा नदिया लागी आग नदिया में आग लगी अब नदिया में हमने आग लगी कभी नहीं देखी कोई ने भी नहीं देखी नदिया में कहीं आग लगती तो कबीर ये कह रहे हैं जिनका कभी मिलन नहीं होता उनको मिलते देखा है जिनको कभी मिलते नहीं देखा उनको मिलते देखा है जीवन और मृत्यु को साथ नाचते देखा एक अचंबा मैंने देखा नदी अलग आग धरती गगन पवन नहीं पानी पावक चंदन न सूर रात दिवस की गम नहीं जहां ब्रह्म रहा भरपूर और जहां ब्रह्म भरपूर है वहां इतनी भी जगह नहीं है कि रात और दिन का द्वैत भीतर प्रविष्ट हो जाए दो की वहां जगह नहीं है रात और दिन प्रतीक हैं दो के द्वैत के द्वंद के चाहे जीवन और मृत्यु कहो चाहे सुख दुख कहो चाहे रात दिन कहो चाहे सर्दी गर्मी कहो दो की वहां कोई गुंजाइश नहीं इतनी भी जगह नहीं इन दो को कि सी जगह पा जाए और सरक जाए भीतर जहां ब्रह्म रहा भरपूर जहां ब्रह्म की पूरी वर्षा होती वहां दो को कोई चगे नहीं वहां बस एक है सबे फरकत में सदा मायले बेदाद रहे मुरिद ए सितम खस्ता और बर्बाद रहे इश्क के गम में सदा बादल ए नासाद रहे हालत ए रंजो अलम क्यों न हमें याद रहे आंख से लखते जिगर हमने टपकते देखे तेरे हर रंग में एक नाज है रानाई है नक्स हर दिल में तेरे सूर ते इकताई है देखता हूं जिसे मैं वह तेरा सौदाई है एक आलम तेरे इस हुस्न का सैदाई है जिस पर मोती से पसीने के चमकते देखे मेरे दिल में नेहा आतिश ए उल्फत तेरी मेरे रग रग में है पे मोहब्बत तेरी मैं समझता हूँ अदाएँ हैं कयामत तेरी मुझ पे रोशन है हकीकत तेरी ताकत तेरी दिल हजारों तेरी उल्फत में कसकते देखे शाकिया जाम ए मैं ए वसल पिला दे मुझको होश लेकर अभी दीवाना बना दे मुझको साँच को छेड़ के गीत सुना दे मुझको मैं ए गुलरंग सागर वो पिला दे मुझको असने जो तेरी महफिल में छलकते देखे साकिया जाम ए मैं ए वस्ल पिला दे मुझको ओ सांकी मिलन की मदिरा मुझे पिला दे मिलाप की मदिरा मुझे पिला दे जहां आलंगन घटित हो जाए जहां हम मिलें और एक हो जाएं ऐसी शराब मुझे पिला दे साकिया जाम ए मैं ए वस्ल पिला दे मुझको जिससे दो प्रेमी किसी प्रेम के गहन क्षण में एक हो जाते हैं वस्त ऐसा घट जाए ऐसी बेहोशी मुझे पिला दे क्योंकि मेरे होश में तो ना घटेगा मेरे होश में तो मैं दूरी बनाए रखूंगा शांकिया जाम ए मैं वस्त्र पिला दे मुझको होश लेकर अभी दीवाना बना दे मुझको ये होश तो महंगा है ये तू ले ले ये होश तो मेरी मुश्किल है ये तू ले ले इस होश के कारण ही तो मैं अलग अलग बना हुआ हूं ये तू ले ले ये होश की समझदारी मुझसे छीन ले मुझे बेहोशी की ना समझी दे दे भक्त ने यही मांगा है सदा मुझे बेहोशी की ना समझी दे दे ये समझदारी तू रख ये तू ही संभाल ये ज्ञान तू संभाल मुझे अज्ञान दे दे मुझे निर्दोष अज्ञान दे दे साकिया जाम ए मैं ए वस्त पिला दे मुझको होश लेकर अभी दीवाना बना दे मुझको साज को छेड़के गीत सुना दे मुझको मैं ए गुलरंग के सागर को पिला दे मुझको रंगीन मदिरा में मुझे डुबा दे अस्त जो तेरी महफिल में छलकते देखे अगर तुम परमात्मा की महफिल को गौर से देखो तो सब तरफ तुम्हें मदिरा छलकती हुई दिखाई पड़ेगी सिर्फ आदमी चूका जाता है अष्ट ने जो तेरी महफिल में छलकते देखे फूल में उसकी मदिरा है पक्षियों के कंठ में उसकी मदिरा है आदमी को छोड़कर सारा जगत उसकी मदिरा में तल्लीन है सारा जगत उसके गीत को सुन रहा है आदमी को छोड़कर आदमी की क्या अड़चन है आदमी का क्यों ऐसा दुर्भाग्य जो सौभाग्य हो सकता था वही दुर्भाग्य बन गया है सौभाग्य हो सकती थी ये बुद्धि अगर यह तुम्हें और आश्चर्य की तरफ ले जाती यह बुद्धि दुर्भाग्य बन गई क्यों किसने सारे आश्चर्य को खंडित कर दिया यह बुद्धि तुम्हें आश्चर्य के द्वार से परमात्मा तक ले जाने का परम राज बन सकती थी मगर अधिक लोगों के लिए यह बुद्धि ही परमात्मा के और मनुष्य के बीच दीवाल बन गई यह बुद्धि दुधारी तलवार है यह तुम्हें बचा भी सकती थी यह तुम्हें काट भी सकती जैसे छोटे बच्चे के हाथ में कोई तलवार दे दे खतरा ही होगा लाभ नहीं होने वाला ऐसी ही कुछ हालत आदमी के साथ है अभी तक आदमी बुद्धि का ठीक उपयोग नहीं सीख पाया बुद्धि से सिर्फ अहंकार को निर्मित करता है बुद्धि से सिर्फ अकल को निर्मित करता है बुद्धि से और दूर होता जाता है विराट से बुद्धि से धीरे धीरे एक छोटा सा संकीर्ण द्वीप बन जाता है महाद्वीप हो सकता था मगर वो महाद्वीप होना तो विराट के साथ ही घटता है साखिया जान ए मैं वसल पिला दे मुझको होश लेकर अभी दीवाना बना दे मुझको सांच को छेड़ के गीत सुना दे मुझको मैं ए गुलरंग के सागर वो पिला दे मुझको अस्क ने जो तेरी महफिल में छलकते देखे जहां ब्रह्म रहा भरपूर दरिया कहते हैं अब एक ही बचा बस ब्रह्म ही बचा रात गई दिन गई सुख गए दुख गए शांति अशांति गई अपने पर आए गए जीवन मृत्यु गई अब वहां दो का कोई प्रवेश नहीं जहां ब्रह्म रहा भरपूर पाप पुण्य सुख दुख नहीं जहां कोई कर्म नकाल जन दरिया जह पड़त है हीरों की टकसाल पाप पुण्य सुख दुख नहीं अब कोई द्वंद्व नहीं बचा ना कुछ पाप है ना कुछ पुण्य यह वचन क्रांतिकारी है क्योंकि साधारणतः हम सोचते हैं कि धार्मिक आदमी पुण्यात्मा धार्मिक आदमी पुण्यात्मा नहीं धार्मिक आदमी पुण्य के भी पार पुण्य आत्मा तो इसी जगत का हिस्सा है पापी की दुनिया का ही हिस्सा है क्योंकि द्वंद का हिस्सा है पुण्य आत्मा अभी पूरा पूरा धार्मिक नहीं है पापी किसे कहते हो जिसने बुरा किया पुण्य आत्मा किसे कहते हो जिसने भला किया बुरे करने की भी अकल होती और भले करने की भी अकड़ होती दोनों से अहंकार निर्मित होता है सच तो यह है दुर्भाग्य की बात मगर सच है कि अक्सर भला करने से ज्यादा अहंकार निर्मित होता है पापी तो थोड़ा सा संकोच भी करता है डरता भी है भयभीत भी होता है कहीं कोई कांटा चुभता भी है आत्मा को तो कोई कांटा नहीं चुभता उसका अहंकार तो बिल्कुल शिखर पर बैठा होता है इतने उपवास किए इतने व्रत किए इतना दान किया इतना मंदिर मस्जिद बनाए अब क्या अर्चन है उसको अहंकार की घोषणा करने में उसका अहंकार तो सिंहासन पर विराजमान होता है उसके हाथ में जंजीरें हैं मगर सोने की पापी के हाथ में जंजीरें हैं लोहे की लोहे की जंजीरें तो अखरती हैं क्योंकि जंजीरें मालूम होती सोने की जंजीरें तो आभूषण मालूम होने लगती इसलिए लोग सोने की जंजीरों में जिस बुरी तरह जकड़ते हैं उतनी बुरी तरह लोहे की जंजीरों में नहीं जकड़ते तुमने सुना होगा तुमने पढ़ा होगा सारे मनुष्य जाति के इतिहास में ऐसी घटनाएं और कहानियों के उल्लेख जब कभी कभी पापी क्षण भर में मुक्त हो गया लेकिन मैंने बहुत खोजा मुझे एक ऐसी घटना नहीं मिली जिसमें पुण्यात्मा क्षण भर में मुक्त हो गया हो मैं बड़ा चकित हुआ मैं खोजता रहा हूं सारे पुराण क्षण डाले कि कभी तो ऐसा हुआ हो जैसे कि बाल्मीकि हुआ हत्यारा पापी खूनी लुटेरा और बाल्या से एकदम ऋषि बाल्मीक हो गया एक क्षण में हो गया और अंगुलीमाल हुआ बुद्ध की कथाओं महाहत्यारा 999 आदमी मार डाले थे और मार ही नहीं डाले थे उनकी अंगुलियां अपने गले में पहनता था इसलिए नाम अंगुलीमाल पड़ गया था और एक हजार का व्रत लिए बैठा था कि एक को मारना कोई उसके पास नहीं जाता था उसकी मां तक डरती थी उसके पास जाने में क्योंकि वो ऐसा आदमी था कि अगर उसको एक की कमी पड़ रही हो और दूसरा कोई ना मिले तो वो मां को मार डाले ये अंगुली माल बुद्ध के मिलन से एक क्षण में रूपांतरित हो गया एक क्षण में लेकिन ऐसी कोई कथा मुझे पुण्यात्मा की ना मिली मैं बड़ा हैरान होता रहा कि बात क्या है कथा लिखने वालों ने पुण्यात्माओं के साथ बड़ी जाति की मगर कारण है पुण्यात्मा एक क्षण में मुक्त तो हो नहीं सकता उसकी जंजीरें सोने की वो छोड़ना भी चाहेगा तो एक मन पकड़ना चाहेगा वो छोड़ते छोड़ते भी पकड़ता रहेगा वो आखिरी दम तक उन्हें बचाने की कोशिश करेगा कोई उपाय हो बचाने का तो बचा ले उसका काराग्रह महल का काराग्रह बहुमूल्य पापी तो छोड़ने को तैयार ही हो जाता है क्योंकि उसमें कुछ पाही नहीं राज सिवाय दुख के लेकिन गौर से देखना पापी भी अकड़ रखता है अपनी अगर तुम कभी जेल खाने जाओ तो तुम्हें पता चले कि वहां लोग अपने अपने जुर्मों की बड़ी बढ़ के बात करते जितना नहीं किया उतनी बढ़ के बात करते जिसने एक आध चोरी की वो कहता रहे हजारों कर चुके जिसने किसी एक हाथ को मार डाला वो कहता ये तो अपने बाएं हाथ का काम है जिसको कहो उसको क्षण भर में उड़ा दें अगर कभी तुम अपराधियों के पास बैठो तो चकित होगे वो भी अपने अपराध की खूब बढ़चढ़ के बात करते हैं वैसे जैसे तुम्हारे महात्मा करते हैं अपने पुण्य की बढ़चढ़ के बात हिसाब किताब वो भी रखते हैं खूब बढ़ा चढ़ा के रखते हैं क्या कारण होगा अपराधियों के बीच बड़ा अपराधी होने का मजा है जैसे महात्माओं के बीच बड़ा महात्मा होने का मजा है बात तो वही है तर्क तो वही है गणित तो वही है तराजू वही है मन वही है अगर यही होड़ लगी हो कि कौन सबसे बुरा आदमी तो तुम सबसे ज्यादा बुरे आदमी होना चाहोगे अगर यह हॉल लग जाए कि कौन सबसे भला आदमी तो तुम सबसे भले आदमी होना चाहोगे जो होड़ लग जाए उसी में आदमी पड़ जाता है मगर एक बात जीवन हम चेष्टा करते हैं कि मैं कुछ विशिष्ट हूं मैं कुछ खास हूं जैसा कोई और दूसरा नहीं मैं अद्वितीय हूं यह जो अहंकार की धारणा है कि मैं अद्वितीय हूं यही परमात्मा से नहीं मिलने देती उससे तो वही मिलते हैं जो झुकते जो अपने इस मैं को उतार के रखते थे पाप पुण्य सुख दुख नहीं जहां कोई कर्म नकाल जन दरिया जह पड़त है हीरों की टकसाल दरिया कहते हैं वहां ना तो कोई पाप है न कोई पुण्य परमात्मा को देखा ना वहां कोई पाप देखा ना कोई पुण्य देखा न कोई सुख देखा न दुख देखा उसी अवस्था में आनंद झरता है जहां सुख दुख नहीं होते तुम्हारे शब्दकोशों में आनंद का अर्थ लिखा है सुख महासुख खूब सुख बहुत सुख मगर सुख और आनंद में कोई ऐसा भेद नहीं है कि सुख छोटा सुख और आनंद बड़ा सुख भेद परिमाण का नहीं है भेद गुण का है आनंद बात ही और है वहां सुख नहीं है जैसे दुख नहीं है सुख दुख दोनों गए तब जो परम शांति विराजमान हो जाती जहां ना दुख की तरंगे उठती ना सुख की तरंगे उठती क्यों क्योंकि दुख की तरंगे भी दुख देती हैं और सुख की तरंगे भी दुख देती हैं तुम ज्यादा देर सुखी भी नहीं रह सकते क्योंकि सुख भी उत्तेजना है तुम गौर से देखो आज तुम्हें लाटरी मिल जाए ठीक है लेकिन महीने दो महीने में लॉटरी मिलने लगे तुम्हारा हार्ट फेल होगा पहले तो डर यही कि पहले दफे में हो जाएगा अगर बच गया किसी तरह तो दूसरी दफे में हो जाए मैंने सुना है एक रूसी कहानी एक दर्जी है गरीब आदमी बस उसका एक ही शौक है कि हर महीने एक रुपया वो लॉटरी में लगा देता ऐसा वर्षों से लगा रहा कोई 20 साल बीत गए ना कभी उसे मिली न उसे अब कोई ख्याल है कि मिलेगी मगर आतन हर महीने जब उसको उसकी तनख्वाह मिलती एक रुपया वो लाटरी में लगा देता है ये एक धार्मिक कृत्य हो गया उसके लिए कि, लगा देना एक होगा तो होगा नहीं होगा तो नहीं होगा जाता भी कुछ नहीं एक दिन हैरान हुआ सांझ को द्वार पर लोग आए रथ रुका हंडे भरे हुए रुपए आए वो तो घबरा गया उसने कहा कि महाराज ये क्या मामला है उन्होंने कहा तुम्हें तो लाटरी मिल गई उसे दस लाख रुपए मिल गए उस रात तो सो नहीं सका हर रात आराम से सोता था उस रात तो करबटे बहुत सोने की कोशिश की ना सो सका दस लाख पगलाने लगा सुबह तो आके उसने अपना दुकान दरवाजा बंद कर दिया ताला लगा के उसने चाबी कुएं में फेंक दी कि आपका नहीं क्या है बात खत्म हो गई अब मजा करेंगे उसने खूब मजा किया मजा करने की जो धारणा है आदमी की वो ही किया वेश्याओं के घर गया स्वास्थ्य था खराब हुआ शराब पी कभी बीमारियों से ग्रसित ना हुआ था सब तरह की बीमारियां आने लगीं जुआ खेला जो जो उसको ख्याल में था सुख तुम भी सोचो अगर तुमको दस लाख मिल जाए तो तुम क्या करोगे तत्म तुम्हारे सामने पंक्तिबद्ध विचार खड़े हो जाएंगे कि फिर ऐसा है तो फिर यह कर गुजरें और तुम भी वही करोगे जो दर्जी ने किया वही थोड़े हेर फेर से जुआ खेलोगे शराब पियोगे वैश्याओं के पास और करोगे क्या और सुख है भी क्या यही कुछ दो चार बातें तो सुख मालूम होती बढ़िया से बढ़िया कार खरीद ली बढ़िया से बढ़िया मकान खरीद लिया बढ़िया से बढ़िया वस्त्र बना लिए साल भर में दस लाख फूक डाले और साल भर में अपना स्वास्थ्य भी फूक डाला और अपनी शांति भी फूक डाली साल भर के बाद कुएं में उतरा अपनी चाबी खोजने क्योंकि अब फिर दुकान चलानी पड़ेगी कभी इतना दुखी नहीं था जैसा दुखी हो गया किसी तरह चाबी खोज के लाया अपनी दुकान खोली फिर दर्जीगिरी शुरू हुई अब मन भी ना लगे पहले तो कभी अड़चन ना आई थी सीधा साधा आदमी था ज्यादा कोई कमाई भी ना थी उपद्रव भी कोई ज्यादा नहीं हो सकता था सामान्य जिंदगी थी सब ठीक से चलता था ये साल भर में जो देखा ये दुख स्वप्न कहोगे तो, तो तुम इसको सुख स्वप्न लेकिन है ये दुख स्वप्न जो साल भर में देखा ये उसकी जिंदगी छाड़ छाड़ कर गया अब मन भी ना लगे अब तो उसने कसम खा ली कि अब दोबारा लॉटरी मिलेगी तो लूंगा ही नहीं मगर पुरानी आदत और पुराना रस यही तो आदमी की झंझटें हैं तुम कसम भी खा लो तो भी वही किए जाते हो जो तुम करते रहो वो एक रुपया लगाता रहा हर महीने और साल बीतते बीतते जब किसी तरह फिर से व्यवस्थित हुआ जा रहा था तो काम धंधा फिर ठीक चलने लगा था स्वास्थ्य भी जरा ठीक हुआ था सब शांति बननी शुरू हो रही थी फिर एक दिन वो आके रथ रुक गया द्वार पर उसने अपनी छाती पीट ली के मारे गए आदमी की अड़चन समझो मारे गए कहता है कि फिर हे भगवान फिर अब जानता भी है कि जो हुआ था उस साल में वो फिर से होगा मगर इंकार भी नहीं कर सकता है लॉटरी फिर ले ली फिर द्वार पर ताली लगा दी फिर कुएं में फेंक दी और अब जानता है कि ज्यादा साल भर से चलने का नहीं है और फिर उतरना पड़ेगा कुएं में यही तो हम सब कर रहे हैं जो रोज रोज किया है रोज रोज दुख पाया है फिर भी करते हैं। कल भी क्रोध किया था आज भी करोगे कल भी लोभ किया था आज भी करोगे कल भी कष्ट पाया था आज भी पाओगे और छाती पीट रहा है और घबरा भी रहा है और लाटरी लेने वाले देने वाले उससे पूछ रहे हैं कि अगर तू इतना परेशान हो तो न ले दान कर दे उसने कहा यह भी नहीं होता मगर मारे गए हे प्रभु ये तूने क्यों दिन दिखाया ऐसी आदमी की दशा है और साल भर में वो मारा गया साल भर में बहुत बुरी हालत हो गई उसकी और जब दोबारा कुएं में उतरा तो फिर निकला नहीं शरीर ज्यादा खराब हालत में हो गया था कुएं में गए सुख गए सोचना इस पर विचारना इस पर दुख की तो हम जानते हैं बात दुखद है लेकिन सुख की कोई बहुत सुखद है सुख भी बड़ा दुखदायी सुख भी बड़ी उत्तेजना से भरा है सुख की भी अपनी पीड़ा है कितनी ही मीठी लगे पीड़ा लेकिन सुख भी जहर रखता है अपने जहर कितना ही मीठा हो मिठास तो ऊपर ऊपर होती भीतर तो प्राणों को काट जाता है। परमात्मा का अनुभव न तो सुख का अनुभव है ना दुख का अनुभव परमात्मा का अनुभव शांति का अनुभव है उस परम शांति का नाम है आनंद वो गुणात्मक रूप से सुख दुख दोनों से भिन्न है वहां द्वंद्व नहीं है, वहां एक का वास है जहां कोई कर्म नकाल और वहां कोई कर्म भी नहीं है कोई कर्ता भी नहीं वहां कोई कर्म नहीं है कोई समय भी नहीं है कोई मृत्यु भी नहीं है, वहां कोई जीवन और जन्म भी नहीं जो जो हमने यहां जाना है वहां कुछ भी नहीं जो जो हमने जाना है सब शांत हो जाता है और बिल्कुल अनजान का अनुभव होता है इसलिए तो मन अवाक हो जाता है दरिया तह कीमत नहीं उनमुन भया अवाक रतन अमोलक परख कर राह जौहरी थाक जन दरिया जह पड़त है हीरों की टक्साल तो फिर ये परमात्मा क्या है ये टकसाल है जहां से सब आता है जैसे टकसाल से हीरे आते हैं या टकसाल से सिक्के आते हैं जहां से सब सिक्के आते हैं जहां से सब सिक्के ढाले जाते हैं और फिर जहां सारे सिक्के वापस पिघल जाते हैं तुमने देखा टकसाल में रुपए ढाले जाते हैं फिर जब रुपए खराब हो जाते हैं घिसपिस जाते हैं फिर वापस लौट जाते फिर टकसाल में जाकर उनको पिघला लिया जाता फिर नए सिक्के डाल दिए जाते टकसाल का अर्थ है जहां सारे सिक्के ढलते और जहां सारे सिक्के फिर बिखर जाते फिर फिर ढाले जाते परमात्मा परम स्रोत है वहीं से सब आता है और वहीं सब वापस लौट जाता है जीव जात से बिछड़ा धर पंच तत्व का भेक दरिया निज घर आइया पाया ब्रह्म अलेख मनुष्य बिछड़ा है परमात्मा से क्योंकि उसने इस पंच तत्व के रूप को बहुत ज्यादा अपने साथ तादात्म कर लिया है। वो सोचता है मैं देह हूं ये जो पांच तत्वों से बनी हुई देह है यही मैं हूं इस अति आग्रह के कारण कि मैं देह हूं वो उस परम तत्व से अलग हो गया अलग हुआ नहीं है एक क्षण को भी हो नहीं सकता है अलग होके जाएगा कहां अलग होने का कोई उपाय नहीं सिर्फ भ्रांति पैदा होती है कि मैं अलग हूं सिर्फ एक ख्याल कि मैं अलग हूं जीव जात से बिछड़ा दरिया कहते हैं हम सबकी जात ब्रह्म है हम सब ब्रह्म हैं हम सब परमात्मा वो हमारी मूल जात है न ब्राह्मण न हिंदू न सूद्र न छत्री न वैश्य ना मुसलमान वैश, ना ईसाई हमारी जात है ब्रह्म जीव जात से बिछड़ा धर्म पंच तत्व का भेक ये जो पांच तत्वों का भेस रख लिया है और इस भेस को ही अपना सब कुछ समझ लिया है इसी के कारण हम अलग हो गए ऐसा हुआ ऐसा अक्सर हो जाता तुम जब नाटक में किसी पात्र का अभिनय करते हो तो तुम थोड़ी देर को उसी पात्र के साथ एक हो जाते तुम यही सोचने लगते हो कि मैं यही हूं अच्छा अभिनेता वही होता है जो बिल्कुल डूब जाए और सोचने लगे यही मैं हूं तो ऐसी स्त्री के प्रति प्रेम दिखलाता है जिसके प्रति कोई प्रेम नहीं है घृणा भी हो सकती मगर प्रेम दिखलाता है आंख से हस्त्र के आंसू बह जाते हैं हर्ष के आनंद मगन होकर उस स्त्री की तरफ आंखें उठाता है प्रेम के वचन बोलता है रोआ रोआ उसका प्रेम से पुलकित मालूम होता है यह सब अभिनय है ये सब ऊपर ऊपर है लेकिन अभिनेता इसमें भरोसा ना करे तो अच्छा अभिनेता सिद्ध नहीं होता इसको पूरी तरह भरोसा कर लेता ऐसे ही हमने भरोसा कर लिया है और कितनी दफे हमारा अभिनय बदला है फिर भी हम चूकते नहीं तुम छोटे थे बच्चे थे आज अगर तुम्हारा बचपन तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए तुम पहचान भी ना सकोगे कि, कि ये मैं हूं मगर उस वक्त तुम वही थे मां के पेट में थे मांस का जस बस एक पिंड मात्र थे आज तुम्हारे सामने वैसा मास का पिंड रख दिया जाए तुमसे कहा जा जाए, ये तुम हो, तुम कहोगे पागल हो गए समझा कि मैं जवान हूं फिर एक दिन बूढ़े हो गए और तुमने समझा कि मैं बूढ़ा हूं और कभी तुम सफल हुए और तुमने समझा कि मैं सफल हूं और कभी विफल हुए और तुमने समझा कि मैं विफल हूं और कभी लोगों ने सम्मान दिया सिर पर उठाया तो तुम सम्मानित हो गए थे और कभी अपमान दिया और तुम्हारे ऊपर सड़े टमाटर और छिलके फेंके और तब तुम समझे कि मैं अपमानित हूं और ऐसे तुम कितने अभिनय कर चुके फिर भी एक बात तुम्हें समझ में नहीं आती ये अभिनय तो बदलते जाते हैं तुम जरूर इनसे भिन्न हो तुम इनके साथ एक नहीं हो सकते अगर तुम बच्चे ही होते तो जवान नहीं हो सकते थे फिर अगर जवानी होते तो बूढ़े कैसे हुए और अगर जिंदगी में तुम होते तो मरोगे कैसे और ये सब बहा जाता है ये पंच तत्व का भेख ये तो कपड़ों जैसा है कभी सुंदर कपड़े पहन लिए समझे कि सुंदर हो गए और कभी बेढंगे कपड़े पहन लिए समझे कि बेढंगे हो गए कपड़ों के साथ इतना लगाव बन जाता है कि तुम भूल ही जाते हो मैं कौन मगर तुम जो हो वही हो तुम्हारी जात तो ब्रह्म है दरिया निजघर आइया पाया ब्रह्म अलेख जिस दिन कपड़ों से नजर हटेगी और अपने को देखोगे जिस दिन तत्व को देखोगे और भेष को छोड़ोगे उस दिन तुम पाओगे दरिया निज घर आइया पाया ब्रह्म अलेख जिसकी कोई सीमा नहीं है उस असीम को पाया अपने घर में बैठे पाया अपने भीतर बैठे पाया अपना स्वरूप पाया आंखों से दिखे नहीं शब्द न पावे जान मन बुद्धि तह पहुंचे नहीं कौन कहे सैलान अलेख इसलिए कहते हैं कि उसका निशान कौन बताए उसकी पहचान कौन बताए आंखों से दिखे नहीं आंखें जो बाहर है उसे देखती हैं भीतर को तो कैसे देखेंगी आंखों का तो सारा उपाय बाहर है तुम जो भी आंखों से देखोगे वो तुम्हारा स्वरूप नहीं हो सकता तुम तो आंख के भीतर छिपे हो ऐसे ही समझो जैसे अपने घर की खिड़की पर खड़े हो और खिड़की के बाहर झांक के देख रहे हो तो खिड़की से तुम बाहर देख रहे हो तुम तो खिड़की के पीछे खड़े हो ऐसे ही आंख के भी पीछे तुम खड़े हो आंख तुमको ना देख सकेगी तुम अपनी आंख पर चश्मा लगाते तो चश्मे से तुम सारी दुनिया को देख लेते अब तुम चश्मे को निकाल के और चश्मे से अपने को देखने की कोशिश करो तो तुम नहीं देख पाओगे चश्मा मुर्दा है ऐसी ही आंख भी मुर्दा है आंख पीछे लौट के नहीं देख सकती आंख बाहरी देख सकती कान बाहर की आवाज सुन सकते हैं भीतर की आवाज नहीं सुन सकते हाथ से तुम जो बाहर है उसे छू सकते हो जो भीतर है उसे कैसे छूओगे गंध तुम्हें दूसरे की आ सकती स्वयं की अंतरतम की कैसे तुम्हें गंध आएगी नाक वहां व्यर्थ है इंद्रियां सब बाहर के लिए हैं बाहर के द्वार हैं। भीतर की तरफ कोई इंद्री नहीं जाती वहां तो वही जाता है जो सारी इंद्रियों को छोड़कर शांत हो जाता आंख बंद कर लेता कान बंद कर लेता नाक बंद कर लेता इसको ही तो ज्ञानियों ने गुप्ति कहा अवस्था को ही संयम कहा है आंख देखती नहीं कान सुनता नहीं नाक सूंती नहीं हाथ छूते नहीं सब तरह अपने भीतर सुकुड़ जाता है जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर सुकोड़ लेता है ये जो कछुए की स्थिति है ऐसी ही स्थिति समाधिस्थ की हो जाती आंखों से दिखे नहीं शब्द न पावे जान मन बुद्धि तह पहुंचे नहीं कौन कहे सैलाम इंद्रिया नहीं पहुंचती वहां मन भी नहीं पहुंचता वहां क्योंकि मन एकदम अबाक होकर रुक जाता और बुद्धिमत्ता भी वहां नहीं चलती होशियारी भी वहां काम नहीं आती समझदारी भी काम नहीं आती वहां समझदारी भी ना समझी हो जाती वहां तो आदमी को बिल्कुल निर्दोष होकर पहुंचना पड़ता है सब तरह के जंजाल को छोड़कर बुद्धि के मन के सोच विचार के तर्क के तुम्हारी जो जो बातें समझदारी की हैं बाहर काम आती हैं वहां कोई काम नहीं आती वहां तो जाते समय ये सारा उपद्रव छोड़ देना पड़ता है ये सारा बोझ उतार कर रख देना पड़ता है वहां तो निर्भर होता है जो वही पहुंचता है मन बुद्धि तब पहुंचे नहीं कौन कहे सलाम मन और बुद्धि का भेद समझ लेना मन का अर्थ होता है मनन की प्रक्रिया सोच विचार बुद्धि का अर्थ होता है इस सोच विचार की प्रक्रिया को जो जागकर देखता है अवेयरनेस बुद्धि का अर्थ होता है साक्षी अब यह बड़ा अनूठा सूत्र है साधारणता यही कहा जाता है साक्षी बनो साक्षी बनने से एक घटना घटती है कि तुम मन के पार हो जाते फिर साक्षी के भी पार होना पड़ता है क्योंकि तुम स्वयं के साक्षी नहीं हो सकते वहां कैसे दो होंगे साक्षी का तो मतलब होता है तुम और किसी की साक्षी बन रहे हो तुम तो ये सूत्र जिसको कृष्णमूर्ति अवेयरनेस कहते हैं जिसको ज्ञानियों ने साक्षी भाव का है विटनेस उसके भी पार जाता है दरिया कहते हैं मन तो वहां चलता ही नहीं ये बात सच है मन तो जा नहीं सकता सोच विचार का धुआं वहां रहेगा तो तुम देख ही ना पाओगे बादल घिरे रहेंगे सूरज का दर्शन ना होगा यह तो बात ठीक है यह तो सभी ने कही है लेकिन एक कदम और ऊपर उठाते हैं वो कहते हैं वहां साक्षी भी नहीं जाता साक्षी ही रह जाता है तो फिर साक्षी कैसे बनोगे मात्र साक्षी बचता है तो किसके साक्षी अब तो दो नहीं बचे ज्ञाता और गेय का भेद नहीं रहा दृष्टा और दृश्य का भेद नहीं रहा अब तो एक ही बचा तो किसके साक्षी कौन साक्षी और किसका तो साक्षी भी गया मन बुद्धि तह पहुंचे नहीं कौन कहे सैलान तो अब खबर कैसे दें उसकी तो उसका रूप क्या उसका रंग क्या उसका स्वाद क्या उसका लक्षण कैसे बताएं? उसकी खबर कैसे लाएं? इसलिए तो आदमी गूंगा हो जाता है गुंगे का गुड़ हो जाता जान लेता है पहचान लेता है अनुभव कर लेता और एकदम गूंगा हो जाता है और तुम उससे पूछो तो एकदम गुमसुम बैठ जाता बोलते ही नहीं और अगर बोलता है तो बोलता है केवल विधि के, के संबंध में परमात्मा के लक्षण के संबंध में नहीं कैसे पहुंचा यह बता देता है किस किस मील के पत्थर को राह पर मिलना हुआ था यह बता देता है कैसे कैसा मार्ग बीता यह बता देता है कहां कहां से गुजरना पड़ा यह बता देता है लेकिन लक्ष्य लक्ष्य की बात छूट जाती नहीं कही जा सकती कौन कहे सैलान उसकी लक्षणा कौन करे उसका निशान और रूप कौन बताए माया तहा न संच जहां ब्रह्म का खेल ये सब तो माया का ही हिस्सा है इंद्रियां आंखें कान मन बुद्धि ये सब माया का ही खेल है माया तहन संचरे जहां ब्रह्म का खेल और जहां ब्रह्म का खेल शुरू हुआ वहां माया नहीं प्रवेश कर पाती जन दरिया कैसे बने रवि रजनी का मेल बड़ी प्यारी बात कही जन दरिया कैसे बने रवि रजनी का मेल सूरज निकले और रात से मेल कैसे बने मैंने सुना है एक बार अंधेरे ने जाकर परमात्मा को कहा कि तुम अपने सूरज को कहो मेरे पीछे क्यों पड़ता है मुझे क्यों परेशान करता है मैंने इसका कुछ कभी बिगाड़ा नहीं जहां तक मुझे याद पड़ता है मैंने कभी इसका कोई नुकसान नहीं किया और मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है दिन भर मुझे भगाता है रात में किसी तरह लेट भी नहीं पाता कि फिर सुबह हाजिर हो जाता विश्राम भी नहीं कर पाता अगले दिन से अगले दिन की थकान भी नहीं मिट पाती कि फिर सुबह हाजिर हो जाता फिर भगाता यह मामला क्या है यह अन्याय हो रहा है और मैंने बहुत प्रतीक्षा कर ली और मैंने तो सुनी थी कहावत कि चाहे देर हो वहां अंधेर नहीं लेकिन देर भी हो गई और अंधेर भी हो रहा है कितनी सदियां बीत गईं? और यह सूरज मेरे पीछे पड़े ही है हाथ धो के पड़ा अब इसे रोको बात तो परमात्मा को बीच कि इस बेचारे अंधेरे ने सूरज का बिगाड़ा क्या है यह अन्याय हो रहा सूरज को बुलाया सूरज से पूछा कि तू अंधेरे के पीछे क्यों पड़ा उसने कहा कैसा अंधेरा मेरी कोई पहचानी नहीं पीछे कैसे पढूंगा दोस्ती ही नहीं बनी तो दुश्मनी कैसे बनेगी अभी तक मेरी मुलाकात ही नहीं हुई तो नाराजगी कैसे होगी आप एक कृपा करें अंधेरे को मेरे सामने बुला दे. तो मैं देख तूल कि कौन अंधेरा है पहचान तूल कि कौन अंधेरा है किसका मैं पीछा कर रहा हूं ये तो मैं पहचान लू अभी तो पीछा कैसे करूंगा मेरी मुलाकात ही नहीं और कहते हैं कि तब से ईश्वर भी परेशान है फाइल वहीं के वहीं पड़ी वो अंधेरे को ला नहीं सकता सामने और जब तक अंधेरे को सामने ना लाए जब तक दोनों वादी प्रतिवादी अदालत में खड़े ना हो तब तक निर्णय भी कैसे हो कहते हैं ईश्वर परम शक्तिवान है सर्वशक्तिवान लेकिन वो भी ये नहीं कर पा रहा कि अंधेरे को सूरज के सामने ले आए जन दरिया कैसे बने रवि रजनी का मेल कैसे हो मुलाकात ये नहीं होने वाली तो जब तुम्हारे भीतर का सूरज प्रकट होगा तब तुम्हारे बाहर जिसको तुमने अब तक जीवन जाना था वो मात्र अंधेरा था वो उसके सामने टिकेगा नहीं तुम्हारी सब धारणाएं पिघल के बह जाएंगी तुम्हारे सारे विचार बह जाएंगे तुम बह जाओगे तुमने जो कल तक जाना था वो कोई भी काम ना आएगा आमूल चूल तुम बह जाओगे और जो शेष रह जाता है वो अवाक कर देता है रतन अमोलक परख कर रहा जौहरी थाक दरिया तह कीमत नहीं उन्मुन भया अवाक जात हमारी ब्रह्म है माता पिता है राम गिरा हमारा सुन में अनहद में विश्राम अपूर्व वचन है गांठ बांध के रख लेना इससे बहुमूल्य हीरा न पाओगे जात हमारी ब्रह्म है माता पिता है राम हमारा होना ब्रह्म से आया हम उससे उपजे इसलिए वही हमारी जात है हम उससे उपजे इसलिए वही हमारी मां है वही हमारा पिता है बाकी सब माता पिता औपचारिक है बाकी सब जातियां व्यवहारिक हैं असली जात ब्रह्म असली माता पिता परमात्मा ग्रह हमारा शून्य में और हमारा घर शून्य में है बाकी तुम जितने घर बना रहे हो सब व्यर्थ जाएंगे जब तक शून्य को ना खोज लो तब तक असली घर ना मिलेगा गृह हमारा शून्य में शून्य में हमारा असली घर है शून्य यानी जहां विचार थक के गिर गए जहां मन उन्मन हो गया जहां बुद्धि भी गई जहां कुछ भी ना बचा सुन सन्नाटा रह गया सिर्फ सब जो तुम जानते थे अनुपस्थित हो गया सब हट गया एक कोरा आकाश रह गया असीम आकाश गिरा हमारा सुन्य में अनहद में विश्राम और वहां कोई सीमा नहीं है असीम है अनहद उसकी कोई हद नहीं है वहीं विश्राम है उसके पहले तकलीफ है उसके पहले बेचैनी उसके पहले तनाव शून्य में पहुंचकर ही परम विश्राम उपलब्ध होता है उसके पहले तुम लाख उपाय करो धन कमाओ पद प्रतिष्ठा लाख संबंध बनाओ प्रेमी परिजन परिवार बसाओ सब उजड़ जाएगा आज बनाओगे कल मिट जाएगा बनाने में तकलीफ झेलोगे और बन भी ना पाएगा फिर मिटने की तकलीफ झेलनी पड़ेगी इधर बनाया उधर मिटने की शुरुआत हो जाती दोहरी तरह की तकलीफ पहले बनाने का कष्ट बनाने की झंझटें और फिर जब उखड़ने लगती जब चीजें बिखरने लगती फिर उसका कष्ट ऐसे तुम रोते ही रोते गुजारते हो एक रोने से दूसरे रोने में चले जाते हो बस और कुछ फर्क नहीं पड़ता थोड़ी देर राहत मिलती जरूर मिलती एक रोने से जब तुम दूसरे रोने में जाते हो थोड़ी देर के लिए आंसू थम जाते बीच में राहत मिलती कहते हैं कि जब लोग आदमी को मरघट ले जाते किसी लाश को मरघट ले जाते अर्थी उठाते तो रास्ते में कंधा बदल लेते इस कंधे पर रखे थे इस कंधे पर रख लिया थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाती है कंधा थक गया दूसरे कंधे पर अभी थकान नहीं मगर थोड़ी देर में दूसरा कंधा थक जाता है फिर इस कंधे पर रख लिया ऐसी ही जिंदगी है तुम्हारी जैसे लोग मरघट ले जाते वक्त अर्थी को कंधा बदलते बस तुम कंधा बदल रहे हो एक दुख से धगबड़ा गए दूसरा दुख मोल ले लिया जब मोल लेते हो तब वो सुख का आश्वासन देता है थोड़ी देर में पहचान होती फिर दुख प्रकट हो जाता है कितने जन्मों से ऐसे ही ऐसे दुख तुम बदलते रहे कब तुम जागोगे कब तुम शून्य के घर को खोजोगे शून्य को घर को खोजना ही ध्यान है समाधि है कब तुम अनहद में विश्राम करोगे या कि तुम्हें श्रम ही करते रहना है या कि तुम्हें घर बनाने और मिटाने या कि तुम्हें रेत के घर ही बनाने में रस है या कि तुम्हें ताश के घर बनाने में रस तुम कब तक ये कागज की नावें तैराते रहोगे और डुबाते रहोगे जागो शून्य में ही पहुंचकर आदमी अपने घर आता और उस घर को बनाने की जरूरत नहीं है वो घर बना ही हुआ है वो तुम्हारे भीतर मौजूद है एक क्षण को तुमने उसे खोया नहीं जरा दृष्टि बदले तो तुम अपने शून्य घर को पालो उस परम घर को पालो जिसको कोई निर्वाण कहता कोई मोक्ष कहता कोई ब्रह्म कहता वो सब नाम के भेद हैं मगर वो घर सुनने का है समझकर जाओगे तो अच्छा होगा कल रात एक युवक आया जर्मनी से वो बहुत डरा हुआ है सत्रह साल की उम्र में अनायास उसे सुनने का अनुभव हो गया अनायास तो कुछ होता नहीं पिछले जन्मों की कमाई होगी जन्मों जन्मों में इस शून्य को खोजा होगा बात पूरी नहीं हो पाई होगी अटकी रह गई होगी बीच पड़ गया होगा इस जीवन में फसल आई तो इस जीवन में तो बिल्कुल अनायास हुई सत्रह साल के युवक को घट जाए शून्य आकस्मिक तो घबराहट तो हो ही जाएगी न खोजते थे ना आकांक्षा थी अचानक घट गया तो इतना घबरा गया है उसकी बात करते हुए भी हाथ पर उसके कपड़े थे उसकी बात करते हुए सिर उसका घूमने लगा होश जाने लगा उसकी बात करते करते उसकी आंख बंद होने लगी वो घबरा गया वो चाहता नहीं कि फिर कभी वैसा हो जाए अब एक अपूर्व घटना थी लेकिन एक घबराहट आ गई अब घबराहट आ गई तो वो ध्यान करने में डरता है, वो सन्यास लेने में डर रहा था क्योंकि उसे लग रहा है एक दफा शून्य की छोटी सी झलक उसको मिली है वो इतनी घबरा गई और यहां तो सारी शून्य की ही बात हो रही तो वो डर रहा है जा भी नहीं सकता क्योंकि यद्यपि उस शून्य से वो घबरा गया लेकिन उस शून्य में उसे सत्य का भी दर्शन हुआ यह भी वो कहता कि जो मैंने जाना वही परम सत्य है मगर वह परम सत्य में फिर नहीं जानना चाहता कोई अर्थ नहीं है जीवन में फिर फिर मैं महत्वाकांक्षा में कोई सार नहीं फिर यह करने और वह करने में कोई प्रयोजन नहीं सुन ही सब कुछ है, तो वह घबरा भी गया है रस भी आया घबरा भी गया व्याख्या भी उसने बड़ी डर के कर ली कल उसकी तरफ देखते हुए मुझे दिखाई पड़ना शुरू हुआ कि जरूर वह कभी किसी अति जन्म में किसी बौद्ध परंपरा का हिस्सा रहा होगा बौद्धों ने शून्य को बड़ा बल दिया है अब व्याख्या की बात है पश्चिम में शून्य की कोई चर्चा ही नहीं करता ईसाइयत शून्य से बहुत डरती इस्लाम भी डरता है पश्चिम में पैदा हुआ ईसाइयत के ख्याल उसके मन में रहे होंगे और जब उसने ये शून्य देखा तो वो बहुत घबरा गया अगर पूरब में पैदा हुआ होता अगर बुद्ध की हवा उसके आसपास रही होती तो उसके पास दूसरी व्याख्या होती शून्य देखता तो नाच उठता मगन हो जाता शून्य देखता तो कहता रतन अमोलक परख कर राहत जौरी था दरिया तह कीमत नहीं उन्मन भया अवाक फिर तो नाच बंद ही ना होता फिर तो जो गीत का झरना बहता बहता ही चला जाता लेकिन चुग गया व्याख्या ने अड़चन डाल दी व्याख्या ने डरवा दिया पश्चिम में तो लोग समझते हैं शून्य होने का मतलब शैतान शून्य यानी शैतान से पर्यायवाची है शून्य का अर्थ ही नहीं समझे शून्य का अर्थ ही समझते हैं नकारात्मक कुछ भी नहीं शून्य है सब कुछ शून्य है ब्रह्म भाव शून्य ना कुछ नहीं है लेकिन उस युवक का डर मैं समझता हूं उसको किसी तरह फुसला के सन्यासी बना लिया है उसे फुसला के ध्यान में ले जाएंगे अब की बार आशा की जा सकती है कि जब फिर दोबारा शून्य घटेगा तो उसके पहले वो तैयार हो जाएगा अब की बार शून्य उसे पगलाएगा नहीं अब की बार शून्य उसे परम स्वास्थ्य दे जाएगा अबकी बार शून्य से उसकी ऐसी ही पहचान हो जाएगी जात हमारी ब्रह्म है माता पिता है राम गिरा हमारा शून्य में अनहद में विश्राम और एक बार अनहद में विश्राम आ गया फिर तुम कहीं भी रहो फिर हजार संसार तुम्हारे चारों तरफ शोरगुल मचाता रहे तुम्हारे भीतर कोई तरंग नहीं पहुंचती तुम निस्तरंग बने रहते हो तुम अपने घर आ गए तुमने शाश्वत से सगाई कर ली इन सूत्रों पर ध्यान करना यह सूत्र विचार करने के नहीं ध्यान करने के एक एक शब्द पर ठिठकना एक एक शब्द का स्वाद लेना आंख बंद करके डुबकी लगाना एक एक शब्द के साथ मगन होना एक एक शब्द के साथ थोड़ा थोड़ा मन छोड़ना थोड़े थोड़े उन्मन होना एक एक शब्द के साथ आश्चर्य की पुलक से भरना रोमांचित होना एक एक शब्द के साथ ज्ञान छोड़ना निर्दोष अज्ञान में उतरना एक एक शब्द के साथ तादात्म शरीर से इंद्रियों से छोड़ना ताकि धीरे धीरे तुम्हारे भीतर के ब्रह्म से पहचान फिर से बन जाए पुनः पहचान हो जाए पुनर्खोज है ब्रह्म क्योंकि खोया तो कभी नहीं मौजूद तो है ही तुम्हारी प्रतीक्षा करता है तुम जब चाहो घर लौट तो उसे वहां घर में बैठा हुआ पाओगे गिरह हमारा सुन में अनहद में विश्राम आज इतना